अचानक से मीनाक्षी को व्हीलचेयर से खड़े होते देख सभी चौंक पड़े एक बार के लिए तो सभी लोगों को लगा कि मीनाक्षी व्हीलचेयर से गिर रही है इसीलिए वहां पर मौजूद एस के भागते हुए मीनाक्षी की व्हीलचेयर को संभालने के लिए दौड़ पड़ा लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि मीनाक्षी खुद खड़ी हुई है तो फिर वो पीछे होकर खड़ा हो गया एसके पीछे की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक से वो पीछे की तरफ रखे हुए एकवेरियम से भिड़ गया और वह टूटकर जमीन पर आ गया उसमें रखी हुई रंग बिरंगी मछलियां जमीन पर आ गईं और कमरे में पानी फैलना शुरू हो गया वाले एसके को उठाने में लग गए एक पल के लिए यहाँ का पूरा माहौल ही शोर शराबे वाला हो चुका था फिर जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो मीनाक्षी नेगी ने विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा तुम्हें तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला मैंने कहा गलती की थी हम्म ये अच्छा सवाल है विक्रांत ने अन्वेषा को पीछे करते हुए कहा देखो हर क्राइम करने वाला अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ जाता है कोई ना कोई गलती वो जरूर करता है और हम डिटेक्टिव्स का यही काम होता है मुजरिम की गलती को ढूंढना मीनाक्षी जी आपने जिस वक्त इस बच्ची को किडनेप करने का प्लान बनाया ना वही पर आपने गलती कर दी और आप ये पूरा गेम वही हार गई थी <laughs> मैं गेम हार गई मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा गलत कह रहे हो तुम मैं गेम हारी नहीं हूं, गेम जीत चुकी हूं। अब तक विजय सैंगर को सजा हो चुकी है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है अब यह साबित हो चुका है कि मेरा बेटा बेकसूर है विजय अब जेल में सड़ रहा है सो मैं अपना गेम जीत चुकी हूं। मीनाक्षी ने विक्रांत की आंखों में घूरते हुए कहा आप समझे नहीं मीनाक्षी मैडम जतिन अचानक ऐसी हंसते हुए कहा विजय को कोई सजा नहीं हुई वो एक फेक अनाउंसमेंट था ताकि उसकी बेटी की जान को कोई खतरा न हो विजय को जेल नहीं भेजा गया है विक्रांत अभी जतिन को ये सब बोलने ऐसी रोकना चाहता था लेकिन जब तक वो जतिन को मना करता तब तक वो सब कुछ बोल चुका था हाँ क्या ऐसा कैसे कह सकते हो तुम ये सुनकर मीनाक्षी का रंग उड़ गया वो अचानक से व्हीलचेयर पर फिर से एस के मीनाक्षी पहुंचा उसके साथ ही बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स भी भागते हुए मीनाक्षी के करीब पहुंचे लेकिन वो अब तक बेहोश हो चुकी थी अब तक यहाँ पर डी नगर ब्रांच की एक और टीम पहुंच चुकी थी ये सब लोग भी मीनाक्षी के खड़े होने की बात सुनकर दंग रह गए मैडम मैडम हथकड़ी पहने हुए सुनीता भी चिल्ला पड़ी उसके आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे उसने रोते हुए ही जतिन से कहा साहब साहब मुझे देख लेने दो मुझे मैडम को देख लेने दो लेकिन जतिन ने उसे कोई छूट नहीं दी फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा साहब मैडम की तबीयत बहुत खराब है उन्हें तुरंत दवाई देना है वरना वो सीरियस प्रॉब्लम में पड़ जायेगी प्लीज साहब मैडम को दवाई देने दो विक्रांत ने जतिन को इशारा किया और फिर जतिन ने तुरंत ही उसकी हथकड़ी खोल दी वैसे भी यहाँ पर पहले से ही इतने सारे पुलिस वाले मौजूद थे कि उसके सामने भागने का कोई खतरा नहीं था भागते हुए तुम्हें तलवार बोल पड़े और मीनाक्षी तुम ठीक तो हो और तुम खड़ी कैसे हो गयी थी मोम आप ठीक तो है अंकित तलवार ने भी इमोशनल होते हुए कहा समय यहाँ पर टीम बी के लीडर चेतन राय यहाँ पर पहुंच चुके थे उनके साथ पूरी फोर्स यहां पहुंची हुई थी साथ में वो विजय सैंगर और उसकी वाइफ को भी ले आए थे ने इस पूरे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया था उधर जैसे ही विजय और उसकी वाइफ ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उन दोनों की आंखों से आंसू फूट पड़ा अन्वेशा भी दौड़कर अपनी मां के गले से लिपट गयी अरे मेरा बच्चा तुम ठीक तो होना ठीक तो होना कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची बताया तेरे पापा और मैं तो जीते जी मर गए थे भाई मेरा बच्चा अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी न्वेशा की मां ने उसे अपनी बाहों में चिपकाते हुए कहा इस वक्त विजय भी अपनी बेटी को पकड़े खड़ा था मम्मा मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है मम्मा अन्वेशा ने रोते हुए कहा चुप हो जा बेटा चुप हो जा। रोना नहीं मम्मा पापा आ गए ना अब कुछ नहीं होगा तुझे हम घर चल रहे हैं अब विजय ने अन्वेशा के बालों को सहलाते हुए कहा जब व्हील चेयर पर बैठी मीनाक्षी ने विजय की आवाज सुनी और उसने विजय को देखा वो फिर से उठ कर खड़ी होगी ये ये इसे अरेस्ट करो जेल में डालो इसे कत्ल किया है इसने का ये एक लड़की को मारा है इसने मीनाक्षी की बात सुनकर विजय चौंक उठा वो तुरंत ही मुड़कर मीनाक्षी लगा और फिर बोल बड़ा आंटी मीनाक्षी आंटी चुप कर मुझे आंटी मत बोल है तू। मिनाक्षी ने जोर से तूने उस लड़की को मारा था और मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा दिया तेरी वजह से मेरा मासूम बेटा दस साल तक जेल में पड़ा रहा इंस्पेक्टर साहब आप इसे अरेस्ट कीजिए असले कतिल ये है मेरा बेटा निर्दोष है वो किसी को नहीं मार सकता उसने किसी को नहीं मारा है आंटी आंटी मेरी बात तो सुनो विजय ने मीनाक्षी के करीब जाते हुए कहा मैंने किसी को नहीं मारा आंटी बिलीव करो मेरा और मैं रोहन को क्यों फंसाऊंगा वो दोस्त था मेरा चुप करो दूर रह मुझसे मीनाक्षी ने अपना कदम पीछे करते हुए कहा तू नहीं मारा था उस लड़की को और फिर मेरे बेटे को फंसा दिया तू जलता था उससे रोहन तुझसे ज्यादा स्मार्ट था उससे ज्यादा पैसे कमाता था और उसकी गर्लफ्रेंड थी इसीलिए तूने जलन में उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया आंटी यकीन करो मेरा मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है विजय ने इमोशनल होते हुए कहा मैं अब क्या करूं जिससे आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाए चेतन ने बीच में बोलते हुए कहा मीनाक्षी जी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और जो कुछ भी विजय सेंगर ने बताया उसकी जांच भी करवाई विजय ने टीना गांधी का खून नहीं किया था आप उसे गलत समझ रही है एक मिनट आप लोग यहाँ क्या करने आये है ये बताइए अचानक से विजय की वाइफ ने चिल्लाते हुए कहा अभी तक वो शांत होकर अपनी बेटी अन्वेशा को संभाल रही थी लेकिन अब अचानक से वो इतनी जोर से चिल्लाई कि खुद चेतन भी चौंककर पीछे हो उठे। देखे आप लोग यहाँ किडने को पकड़ने आए हैं, सो प्लीज उसे अरेस्ट कीजिए हथकड़ी डालिए इसके हाथ में विजय की वाइफ ने चेतन की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा इसके बाद वो कुछ कदम चलते हुए मीनाक्षी के करीब पहुंचे और उसे घूरते हुए बोल पड़ी देखे मुझे नहीं पता की आपके मेरे पति के साथ क्या दुश्मनी है लेकिन मुझे इतना जरूर पता है की मैं किसी को भी इस चीज के लिए माफ नहीं करूँगी वो मुझे और मेरी बेटी को परेशान करे इसके बाद विजय की वाइफ सुचेता ने मीनाक्षी की आंखों में झांकते हुए कहा देखिए मीनाक्षी जी आप अपने मन में कोई कहानी मत बनाइए। मैं आपको बता रही हूँ मेरे पति किसी का मर्डर नहीं कर सकते सो प्लीज आप फालतू के बकवास करना बंद कीजिए आपका बेटा जेल में है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है हमें बस इतना पता है की आपने मेरी बेटी को किडनेप किया है और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी अब मुझे चाहे जो करना पड़े मैं आपको जेल भेजवा कर रहूंगी ये प्रॉमिस है मेरा आपसे इसके बाद सुचेता तो ने चेतन की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा आप लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आपके सामने मुजरिम खड़ा है उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे या आप लोग भी इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं चेतन ने तुरंत ही राघव को इशारा किया राघव हथकड़ी लेकर मीनाक्षी की तरफ बढ़ने लगा नहीं, नहीं रुकी अचानक से मिस्टर तलवार बोल पड़े मीनाक्षी को ब्रेन हेमरेज है वो बीमार है आप लोग उसे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते वो इतने दिन से घर में पड़ी है वो भला कैसे किडनेपिंग कर सकती है तलवार साहब आप चिंता मत कीजिए चेतन ने मिस्टर तलवार की तरफ देखते हुए कहा मैडम को एक बार पुलिस स्टेशन चलने दीजिए वहाँ हम सब क्लियर कर लेंगे और इनका इलाज भी हो जाएगा है ना एक मिनट लिविंग एरिया के इस हॉल में अचानक से एक तेज आवाज गूंज उठी और फिर तुरंत ही हॉल में सन्नाटा छा गया सब उस आवाज के सोर्स को ढूंढी रहे थे की तब तक विक्रांत हॉल के बीचों जाकर खड़ा हो गया था फिर उसने चेतन और मिस्टर तलवार की तरफ देखते हुए कहा देखे आप लोगों का पहले क्या झगड़ा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं लेकिन मैं यहां पर एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से केस सॉल्व करने के लिए आया हूं, तो इन्हें अरेस्ट करने से पहले मुझे इन्हें इंटेरोगेट करना है इसके बाद विक्रांत ने मीनाक्षी की तरफ देखते हुए कहा, हां तो कहानाक्षी जी आप फटाफट हमें ये बताइए कि इस वक्त रोहन नेगी कहां है जैसे विक्रांत ने ये सवाल किया वहाँ मौजूद हेडक्वार्टर के सभी इन्वेस्टिगेटर्स शॉक्ट रह गए क्यूँकी विक्रांत ने उन्हें याद दिलाया की रोहन नेगी जेल ऐसी भागा हुआ है और उसको पकड़ना भी पुलिस का ही काम है मीनाक्षी बड़ी अजीब सी नजरों से विक्रांत को घूरती रही लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया मानो वो विक्रांत को कुछ भी बताने के मूड में नहीं थी ओके कोई बात नहीं आप नहीं बताना चाहती तो मत बताइए मैं पता कर लूंगा विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा मीनाक्षी जी आपको क्या लगता है जब मैं आप तक पहुँच सकता हूँ तो फिर क्या मुझे ये नहीं पता है कि रोहन कहाँ पर है